रघुनाथ यघुनाथकर्तनम तत्र, तत्र तमस्तकांजलि बाष्प वास्पवारी परिपूर्ण लोचनमति नमत राक्षक च मधुरम मधुरम स्व किते चधुर मधुरा स्मृति बुद्धि प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्ति प्रय्च परम परिवावयामि कोमल कूजयन वेणु श्यामलोय कुम परम ब्रह्म भासतम हृदय मम राम रामेति राम मधुरम मधुराक्षर आविता शाखा वंदे वाल्मीकिल निगम कल्पतरोर्गलित फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुत पिबत भागवतम रसमल मुहुो रसिका भो विभाुक्री राम जय राम जय जय राम धर्म की अधर्मक प्राणियों में विश्वक गो माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की श्री जगन्नाथ महाप्रभु के श्री बलभद्र महाप्रभु भगवती सुभद्रा देवी की हर हर महादेव, गोविंद जय जय गोपाल जय जय राजा रमण हरे गोविंदा जय जय गो श्री कृष्णा गोविंदा हरे मुरारे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 जया जया। राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय नमो महादिव्य गामा गावेश भूता निधयाम्य मोजस उष्णाम चौषधी सर्वा सोमो भूतम अह वैश्वा नरो भूत प्राणीना देहम्माश्रिता प्राण देह पानसमु पचाम्यन्नम चतुर्विधम सर्व चाहं हृद मतस्मृतिमोहन चेदश्चर्वरहमें वेद्यो वेदात विदचा वृंद समीय वृंद भक्त वृंद एवं भक्तिमती माता यदादित्य गतम तेजो जगत भाषे तेखिलम इस श्लोक के माध्यम से सूर्य चंद्र और अग्नि के महत्व का प्रतिपादन किया गया भगवान स्वप्रकाश हैं उनकी स्फुट अभिव्यक्ति सत्वगुण के माध्यम से होती है सूर्य चंद्र अग्नि सत्व प्रधान भगवान की अभिव्यक्ति है अतः भगवत तत्व के विशेष अभिव्यंजक संस्थान है दार्शनिक दरातल पर ये तीनों अधिदेव हैं सोमो भूतवा रसात्मक अहम वैश्वानरो भूतवा माध्यम से उन तीन देवों में रसात्मक सोम और औदरीय अग्नि अर्थात वैश्वानर अग्नि जाठर अग्नि का वर्णन किया गया सूर्य का उल्लेख नहीं किया गया इसके पीछे दार्शनिकता यह है सन्निकट सूर्य का नाम अग्नि है छांदो गुप्त सद का अनुशीलन करें तो यह तथ्य उद्भाषित होता है दूरस्थ अग्नि का नाम सूर्य है विवक्षा वसात यहाँ अग्नि में सूर्य का अंतर्भाव कर लिया गया है इस दृष्टि से कहा गया अग्नि सोमात्मकम विश्वम अग्नि सोमात्मकम जगत रुद्र हृदयोपनिषद आदि का यह वचन है महाभारत शिव पुराण में एक एक अध्याय के माध्यम से अग्नि सोमात्मकम विश्वम अग्नि सोमात्मकम जगत की व्याख्या भी प्राप्त है कल बताया गया आधिदैविक धरातल पर जगत अग्नि है। अग्नि और सोम का उल्लास या विलास ही जगत है अग्नि कहने पर भोक्ता की सोम या चंद्रमा कहने पर भोग्य की प्राप्ति होती है भोक्ता और भोग्य इन दोनों में ही संसार समा जाता है जगत समाविष्ट हो जाता है भोगति भोग्यात्मक जगत है प्रकारांतर से हम कह सकते हैं आध्यात्मिक दरातल पर अग्नि के द्वारा वाक इंद्रिय उद्दीप्त है और सोम के द्वारा मन उद्दीप्त उद्दीपत अतः वांग्मय मनोमय जगत सिद्ध होता है योग की दृष्टि से भी वाक और मन पर संयम प्राप्त कर लेने पर व्यक्ति का जीवन सुसंयत हो जाता है और आदि भौतिक दृष्टि से विचार करें तो वाक के द्वारा शब्दात्मक नाम की अभिव्यक्ति होती है और पारिभाषिक जो रूप है उसकी अभिव्यक्ति मन के द्वारा होती है यहाँ भी एक तथ्य है जब जगत को हम नाम रूपात्मक कहते हैं तब रूप का अर्थ नेत्र इंद्रिय का विषय ही मान लेंगे तो समग्र जगत का ग्रहण नहीं होगा तो नाम के द्वारा जो विज्ञात होता है उसका नाम रूप है यही अर्थ करना पड़ेगा और श्रीमद्भागवत के एकादश स्कंध में भगवान श्री कृष्ण चंद्र का वचन है विद्धि माया मनोमयम सृष्टि को भगवान ने कहा कि उद्धव जी मायामय समझो मनोमय समझो जगत को यह विश्व क्या है मायामय है मनोमय है ईश्वर शिष्ट जो द्वैतप प्रपंच है जिसे जगत कहते हैं वह मायामय है जीव शिष्ट जो द्वैतप प्रपंच है जिसे संसार कहते हैं वह मनोमय है पंचदशी कार्य विद्यारण स्वामी जी ने विस्तार पूर्वक एक प्रकरण के माध्यम से यह तथ्य उद्भाषित किया कि ईश्वर शिष्ट द्वैतप प्रपंच हमारे आपके बंधन में हेतु नहीं है जीव शिष्ट द्वैतप प्रपंच ही हमारे आपके बंधन में है इसका मतलब मानी मानी बंधन में आयो सदा तदभाव भाविता श्री वल्लभाचार्य जी महाभाग ने इस शिष्ट द्वैतप प्रपंच को जगत माना जीव शिष्ट द्वैतक प्रपंच को संसार माना उन्होंने जगत को सत्य अपने प्रस्थान के अनुसार और संसार को मिथ्या कहा लेकिन आत्मोपनिषद के चौथे मंत्र का पांचवें मंत्र का अनुशीलन करें, तो कुछ और बात निकलती है मुस्कुराहट का अर्थ यह है कि खंडन में मेरा तात्पर्य नहीं होता उपनिषद ने कुछ और ही तथ्य प्रकाशित किया सत्य न जगत भानम संसार से प्रवर्तकम न भानम तु संसारस्य निवर्तकम्। विशुद्ध विशुद्धा पर पानी फेरने वाला यह मंत्र है विशुद्धा द्वैत पर नहीं विशुद्धा द्वैत की जो अवधारणा वल्लभ संप्रदाय में है उस पर पानी फेरने वाला यह मंत्र है सत्यत्वेन जगत भानम संसार से प्रवर्तकम असत्यवे न भानम तू संसार से आत्मोपनिषद चार पांच चौथे का चरम चरण दो चरण चौथे के और पांच चार साढ़े चार बोलते हैं उसी को चार पांच यहाँ संसार और जगत में भेद किया गया लेकिन पते की बात यह कही गई जब तक ईशिष्ट द्वैतक प्रपंच में सत्यत बुद्धि है तब तक आप संसार को प्रवृत्त होने से बचा नहीं सकते अर्थात संसार की निवृत्ति हो ही नहीं सकती आप मिथ्या कहेंगे तो भी नहीं मिथ्या होगा संसार जब तक ईश शिष्ट द्वैत प्रपंच में मिथ्यात्व बुद्धि नहीं होगी तब तक जीव शिष्ट द्वैत प्रपंच भी सत्य ही बना रहेगा सत्यत्वेन जगत भानम संसार से प्रवर्तकम असत्य तु संसारस्य निवर्तकम् अष्टोत्तर शत उपनिषद में तीन बार विशुद्धाद्वैत शब्द का प्रयोग हुआ मंडल ब्राह्मण उपनिषद एक है उसमें दो बार तो त्रिपाद विभूति नारायण उपनिषद एक है उसमें एक बार उपनिषदों में विशुद्धाद्वैत शब्द का प्रयोग तीन बार हुआ है और ब्रह्म को विशुद्ध कई बार कहा गया है इस दृष्टि से विचार करें तो आठ दस स्थलों पर विशुद्धा द्वैत की उपनिषदों में व्याख्या सुलभ है एक हमारा ग्रंथ है अवतार मीमांसा वो तो बृहत्त है कुछ अभी जो अतिरिक्त भावों की अभिव्यक्ति हुई पूज्य गुरुदेव के गीता सुधा के प्रूफ देखते समय उसको फिर हमने अवतार रहस्य नाम दिया है वो संभवत पचास पृष्ठों की पुस्तक होगी इस बार गुरु के अवसर पर प्रकाशित हो जाए ऐसी भावना प्रूफ देखना बाकी उसमें हमने स्रवतप प्रस्थान के अनुसार विशुद्धा द्वैत का स्वरूप क्या है या चित्रित किया तो श्रवतप प्रस्थान के अनुसार ब्रह्म का परिणाम जगत सिद्ध नहीं होता विवर्त सिद्ध होता है इसीलिए उपनिषद ने कहा सत्यत्व जगत भानं संसारस्य प्रवर्तकम् प्रवर्तकम असत्यवनम तू संसार से निवर्तकम भगवान का वचन मैंने उदृत किया था विधि माया मनोमयम् जीव शिष्ट द्वैत प्रपंच की माया मयता सिद्ध है ईश्वर श्रिष्ट द्वैत प्रपंच रूप संसार की मनोमयता सिद्ध है पंचदशी कार्य ने विभाग पूर्वक दोनों का वर्णन किया ताकि हम संसार क्या है जगत क्या है इसको समझ सके दोनों पदों का एक साथ प्रयोग हो तब पुनरुक्ति दोष के वारण के लिए अर्थ में वेद कर लिया जाता है नहीं तो संसार का अर्थ वही है जो जगत का है लेकिन दोनों पदों का युगपद प्रयोग होने पर अर्थ में अवान्तर वेद अभिष्ट है अन्यथा पुनरुक्ति दोष की प्राप्ति होती है परसों में विस्तार पूर्वक यह कहा था तो so, ईश्वर शिष्ट जो द्वैतव प्रपंच है देन्द्री प्राणात करण और बाह्य पंच भूतात्मक प्रपंच उसमें जो हमारी अहंता ममता हो जाती है यही जीव शिष्ट द्वैतव प्रपंच है सीधी बात उदाहरण दिया पंचदर्शी कारण है किसी का पुत्र जीवित है परदेश में है दूसरी जगह है लेकिन वह जीवित है किसी वंशक ने कह दिया तुम्हारा पुत्र मर गया तो ईश्वर शिष्ट जो पुत्र है वो तो जीवित है लेकिन मन में जीव शिष्ट जो पुत्र है वो मर गया तो शोक होता है अब इसके विपरीत पंचदशीकार विद्यारण स्वामी जी ने उदाहरण दिया ईश्वर शिष्ट जो किसी का पुत्र है भगवान का दिया हुआ बाल बाल है वो तो जीवित है वो तो मर गया लेकिन अभी सूचना नहीं आई तो जीव शिष्ट जो पुत्र है वो तो मन में विद्यमान है तो कोई कष्ट नहीं है इसलिए पंचदशी कार विद्याण स्वामी जी ने कहा कि हमारे आपके बंधन में तो हमारा आपका बनाया हुआ संसार ही हेतु है, है बहुत अच्छा उदाहरण उन्होंने दिया अतः संसार क्या है माया मय है विद्य माया, माया मनोमयम इस दृष्टि से विचार करने पर देखें तो नाम रूपात्मक जगत है तो रूप का अर्थ सीधे होता है नील नीलपीठ श्वेतादि नेत्र के द्वारा ग्राह्य गुण विशेष लेकिन जब समग्र जगत को नाम रूपात्मक कहेंगे तो नाम का अर्थ तो शब्द होता है और रूप का अर्थ शब्दार्थ होता है तो जो कुछ विषय है वह रूप हो गया उसकी अभिव्यक्ति मन के द्वारा होती है इधर उधर माया के द्वारा होती है तो मन का प्रसंग यहाँ पर इसलिए मैंने लिया क्योंकि चंद्रमा हमारे आपके मन के देवता एक और बात है सावधन वाइस पसेरी की कावत नहीं मिथिला में एक कावत है व्यंग्य की दृष्टि से सावधान वाइस पसेरी <laughs> ऐसी बात नहीं है थोड़ा विचार करे आजकल प्रायः वेदांत के नाम पर नास्तिकता बहुत फैलती है अब उस नास्तिकता के कारण वेदांतियों का उद्धार होना तो आजकल बड़ा कठिन ना उनकी आस्था कर्म में होती है न उपासना में होती है और न वो प्रबुद्ध योगा भ्रष्ट होते हैं कि पूर्व कर्म और उपासना के बल पर इसलिए वेदांत के नाम पर जो उपासना की उपेक्षा की गई यह आत्महत्या जिन्होंने नहीं की वो सचमुच में वेदांत तो समझ सकते हैं अन्यथा उनके लिए तो बहुत प्रतिबंध हो गया प्राय हमने देखा है आधुनिक वेदांती सब नास्तिक होते हैं आज समाजी होते हैं मन कम से कम अवतारवाद आदि में की आस्था ही नहीं होती इसलिए वो कहने के लिए वेदांती होते हैं उनके संपर्क में आने वाले सब महाबद्ध हो जाते हैं उपासना का तिरस्कार करना अत्यंत आत्महत्या है तो हमने एक संकेत किया तो यहाँ मन की बात कही गई विचार करने की आवश्यकता है पुरुष सूक्त पर ध्यान दीजिए आज एकादशी के कारण आने में प्रतिबंध भीड़ बहुत है ना परिक्रमा करने वालों की और रविवार भी है दिल्ली से भी बहुत लोग आते हैं श्री बिहारी जी के पास तो हमने क्या संकेत किया कि मन को क्यों लिया गया क्योंकि मन के देवता चंद्रमा विराट और हिरण गर्भ की दृष्टि से विचार करें तो चंद्रमा मन हो जाता भगवान हिरण गर्भ के मन से चंद्रमा उत्पन्न हुए हमारे आपके मन के चंद्रमा देवता हैं तो आकाश पाताल का अंतर हो गया यानी भगवान के मन से अध्यात्म से अधिदेव चंद्रमा की उत्पत्ति हुई एक उदाहरण दिया ऐसे अग्नि आदि का भी ले लेना चाहिए और हमारे आपके अध्यात्म मन के चंद्रमा आदिदेव हैं तो आकाश पाताल का अंतर हो गया या नहीं जीव की इस समान उपाधिक धरातल पर फिर से सुनने की बात इन सब पंक्तियों पर व्यक्तियों का ध्यान आजकल नहीं जाता एक कोई दिल्ली के व्यक्ति आए वहा पुरी में पिछले चतुर्माश में कोई सदगृहस्थ उनके गुरु रहे होंगे वो चल बस से होंगे कहा महाराज मुझे तत्व ज्ञान हो चुका है हाँ और कोई हमारे ये गुरु थे अब वो चल बस ऐसे कोई गुरु मिल नहीं रहे मैंने सुना है कि आप शंकराचार्य हैं अब आजकल हैं मठ में आ गया वो अपना उनके पास सामग्री कितनी होती <laughs> आजकल के वेदांती जो बस तत्वमसी हम ब्रह्माष्टी उसके अतिरिक्त उनके पास कुछ सामग्री नहीं होती है उसकी भी व्याख्या नहीं जानते हम श्रोता बन गए सुनते रहे हमने इतना ही कहा कि देखो अमुक समय हम पढ़ाते हैं उस समय पाठ में आना देव योग से अस्तित्व आ गए अब जब मैं पढ़ा रहा था तो उनको लग रहा था कि संसार में सबसे बड़ा बुद्धू वही है अपने लिए वो तो समझते थे कि मैं तत्व जानता हूँ अब वो जो चांदो गुप्निषद ये सब पाठ में तो फिर भाषी चल पंक्तियाँ चलती हैं तो वो मुंह देखें हमने संकेत किया कि एक पंक्ति भी तो तुम्हारे समझ में आने वाली नहीं है अपने को जीवन मुक्त मान के बैठे हो बड़ी बिडम बना है ना। उपासना नहीं कुछ नहीं इसलिए फिर दोबारा हुआ है नहीं मैंने कुछ नहीं कहा केवल मुस्कुरा दिया एक पंक्ति में तो गति हो नहीं सकती और अपने को वेदांतियों को भी उपदेश देने वाले मान लिया पूंजी कितनी है सो हमसे वो हम, हम तत्त्वमसि उससे होगा क्या कुछ नहीं होगा न सोहम का अर्थ लगेगा न शिवो हम का लगेगा न तत्त्वमसि का लगेगा पंजाब में तो कहते असी ब्रह्म तुष् ब्रह्म तत्त्वमसि का अर्थ है असी ब्रह्म तुषी ब्रह्म <laughs> कुछ नहीं होता उस इसीलिए कितना आकाश पाताल का अंतर हो गया हिरण्य गर्भ विराट के मन से चंद्रमा की उत्पत्ति होती है वो चंद्रमा हमारे मन के अधिदेव तो नाम रूपात्मक जगत हो गया अब सूर्य को ले लें प्रत्यक्ष यदादित्य गेजो जगत भाषय ते खिलम यज चंद्रमस यज्चाग्न तत्तेजो विधि मामकम हमने एक दृष्टिकोण दिया कि सन्निकट सूर्य का नाम अग्नि हो जाता है उपनिषद माया और दूरस्थ अग्नि का नाम ही सूर्य हो जाता अगर सूर्य भगवान कहीं 25 किलोमीटर भी नीचे आ जाए तो हम लोगों की कर, क्या दशा होगी जल भून के राखे ही हो जाएंगे इसलिए सन्निकट अग्नि सन्निकट सूर्य का नाम अग्नि दूरस्थ अग्नि का नाम सूर्य हो जाता और सूर्य अग्नि में तादात्म्य पत्ति हो जाती है और अंत में चंद्रमा में और अग्नि में तादात्म्य आपत्ति हो जाती है तीनों मिलकर एक हो जाते हैं इसके लिए मैंने कहा था मैत्रायणी उपनिषद उपनिषद संग्रह में मैत्रायाणी उपनिषद में एक प्रपाठक अधिक है अष्टोत्तर शत उपनिषद में वो प्रपाठक नहीं है अतिरिक्त पाठ मिला होगा कहीं वो छठा उसमें यज्ञ विद्या का बहुत उत्तम ढंग से वर्णन है अब लीजिए सूर्य को पृथक कर लें तो क्या हो गया यह जो वचन है अहम वैश्वान भूतवा प्रणव या राम मंत्र की व्याख्या है अब सूर्य भगवान को पृथक से लेकर के अग्नि और सूर्य को पृथक से ले ले तो राम मंत्र की व्याख्या हो गई ना हे तु किसान भान हिमकर को राम रो आ म उपनिषद का अनुवाद किया तुलसीदास जी ने उपनिषद में ही है ऐसा अर्थ तो रकार जो है वो क्या है किसान का बीज किसान माने अग्नि का बीज है रो के आगे जो आग की मात्रा है वो सूर्य का आदित्य का बीज है अंत में जो मकार है म राम राम लोग बोल देते मोहल बोल देते राम पूरा बोलना चाहिए नहीं तो रंग हो गया या राम मोहल नहीं राम राम जी बहुत सिद्ध है उनका नाम बड़ा टेढ़ा कृष्ण नाम उच्चारण करना तो कठिन है ही राम नाम उच्चारण ही लोग कर पाते है राम राम राम राम मो को हल कर देते हैं राम ऐसा बंगाली या उड़िया वाले जैसे बोलते हैं ना थोड़ा खींच करके वैसा बोलना चाहिए राम तब जाके उच्चारण ठीक होता है तो हमने क्या संकेत किया अब रॉ क्या हो गए रौ बीज और आ सूर्य बीज और म चंद्र बीज राम अग्नि सूर्य और चंद्रमा यह तीन अधिदेव हो गए अब तीन कर लें अग्नि सोमात्मकम जगत को तीन रूपों में कर ले आधिदेविक धरातल पर आधिदेविक धरातल पर यह जो जगत है अग्नि सूर्य और सोमात्मक है यह अर्थ निकला आधिदैविक धरातल पर जगत अग्नि सूर्य और सोमात्मक है और आध्यात्मिक धरातल पर अग्नि से वाक उद्दीप्त है वाक इंद्रिय और सूर्य से विवक्षा वसाद क्या लेंगे सूर्य से तो नेत्र उद्दीप्त है प्रश्नोपनिषद के आधार पर यहाँ बोल रहा हूं प्राण के देवता सूर्य होते है प्राण ले लीजिए, लीजिये विवक्षावसाद प्रश्नोपनिषद तो सूर्य किसके देवता हो गए प्राण के और चंद्रमा हो गए मन के तो आध्यात्मिक धरातल पर जगत का रूप क्या हो गया वाक प्राण और उधर मन वांगमय प्राण मय मनोमय जगत है अब योग साधना पूरी आ गई अगर वाणी पर प्राण पर मन पर संयम हो गया तो पूरे योगी हो गए सिद्ध हो गए तो आध्यात्मिक धरातल पर राम नाम यहां जो व्याख्या की गई अन्य के माध्यम से नाद के माध्यम से वो प्रणव की व्याख्या है प्रकारांतर से इसीलिए आगे कहा सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट उसी का सार लिया भगवान ने समझ में नहीं आता धीरे जो बात कह दी गई उसको उभार करके भगवान ने कहा तो क्या हो गया आध्यात्मिक धरातल पर तीन शब्दों में जगत का परिचय देंगे तो जगत वांगमय प्राणमय मनोमय अब पूरा योग आ गया इसमें वाणी पर प्राण पर मन पर संयम हो जाए सिद्धों के सिद्ध हो जाएंगे और योगश्चित वृत्ति निरोध यह उपनिषद है, है। योग दर्शन तो है ही लेकिन सात्यायनी उपनिषद में योग की यही परिभाषा की गई है हमने श्री गोविंदानंद जी को बताया योग दर्शन में विभूतिपाद में तीन बटे चार जो सूत्र हैं वो सब जो के लिए गए हैं कहा से सात्या उपनिषद एक ही उपनिषद में वेदांत और योग दोनों का समग्र वर्णन सन्निहित है अगर कोई व्यक्ति सारांश रूप में वेदांत को हृदयंगम करना चाहे और योग को भी हृदयंगम करना चाहे तो कौन से उपनिषद पर है सात्यायनी सात्यायनी उपनिषद में दोनों का चित्रण किया गया एक विशेष बात है कि चित्त वृत्ति का निरोध योग है तो चित्त को लेकर यहाँ पर बहुत विचित्र बात उपनिषदों के पढ़ने पर आई चित्त का अर्थ क्या है अंतकरण और प्राण का समवेत स्वरूप चित्त है जैसे गीता में मैं मन आधत्ई बुद्धि निवेशया कोशों की विवक्षा से कोश की विवक्षा से अंतकरण के दो ही भेद होते हैं मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश अर्थात मन और बुद्धि मनोमय कोष विज्ञानमय कोश ये भी एक बहुत विचित्र बात श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी ने पुरी के शंकराचार्य जी पद पर, पर जब थे हमारे पूर्वाचार्य जी आयु में पूरी के शंकराचार्य जी हमारे पूर्वाचार्य जी बड़े थे श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी आयु में कम थे और दोनों दाक्षिणात थे पूर्वाचार्य हमारे औदित्य कुल के ब्राह्मण थे दबे गुजरात में दबे दुवेदी का पम सा दबे तो श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी जो प्रश्न करते थे वो भाषित इत्यादि में जो सामग्री नहीं हो वही पूछते थे अगर किसी ने मनन किया है तो उनके प्रश्न का उत्तर दे सकता था और भाष्य इत्यादि रटा हुआ भी है तो उत्तर नहीं दे सकता था मैं पैदल जब श्रृंगेरी पहुंचा तो मुझको भगाने के लिए क्या पूछ दिया कुछ पढ़ा लिखा है ऐसे बोलते विद्या मद क्या होता है वो मैंने उनके जीवन में देखा अभी जो नए हुए हैं इनके को बनाने वाले के बनाने वाले आजकल नए उत्तराधिकारी इन्होंने घोषित कर दिया ये तो अभी हैं भारतीय ची महाराज इनके जो गुरुजी थे सन बहत्तर की बात तो मैंने कहा कि थका मानदा हूँ मुझे मेरी परीक्षा मत लीजिए मैं कुछ नहीं जानता नहीं पढ़ा भग भग ऐसे जो कुछ कहा अंत में कहा कि कुछ जानता है तो हमने कहा मेरे पास गीता की गुटखा है और जब समय मिलता है रास्ते में इस पर कुछ लिखता हूँ कोई दो रुपया कभी दय योग से दो चार महीने में दे दे तो एक दिन और भूखे रह जाता हूँ कागज़ खरीद के उस पर लिखता हूँ अच्छा, गीता पर लिखता है हाँ कितने पेज हो गए हमने कहा ग्यारह सौ बारह अच्छा गीता पर तुम्हारे पास पुस्तक क्या है हमने कहा गुटका अच्छा अच्छा तो मेरे प्रश्न का उत्तर देगा हमने कहा बताइए तो बोधयंतः परस्परम कथयंत चमाम नित्य में पुनरुक्ति दोष है इसका वारण कर परीक्षा थी तो हमने कहा भगवान पुनरुक्ति दोष है ही नहीं अगर आपके दृष्टि में है तो इसका बारण है अरे तू तो पढ़ा लिखा लगता है अब भगाया कैसे जाएगा तू मुश्किल तो यह है <laughs> वो लोग किसी को एक रोटी नहीं दे सकते एक हजार रुपये की सामग्री लेके ले आई तो एक फल देंगे साथ वाला अगर फल लेके नहीं आया उसको एक फल नहीं दिया जाएगा वो सब मैंने देखा है ना कम्युनिस्ट क्यों बढ़ रहे है नास्तिकता क्यों बढ़ रही है हर शंकराचार्य के मठ में इस शंकराचार्य के पद पर आने के पहले दंडी स्वामी होने के पहले जाकर मैंने देखा कि क्या विसंगति है क्यों ये पोप सब पर शासन करते तो ये क्यों नहीं शासन कर रहा है लेकिन हमारे पूर्वाचार्य जी से कहा तो भाई मेरे ये बताइए कि ये विज्ञानम यज्ञम तनते कर्माणि तनते पिचा कर्तित्व जो है विज्ञान में सूची मैं कहती है विज्ञान कारत तो बुद्धि है बुद्धि में तो कहाँ से आ जाए अब दय योग से एक बार जब मैं शंकराचार्य हो गया था पूज्य पाठ स्वामी वामदेव जी महाराज ने बुलाया था सन समिति की बैठक थी अयोध्या में जहाँ ठहरे थे श्री माधवाश्रम जी महाराज मैं था इस पद पर आ गया था जाते ही महाराज ने कहा बैठो हम बैठ गए पास उन्होंने मुझसे पूछ दिया बाद में पूर्वाचार्य जी से पता चला कि उनसे सिंगेरी वालों ने पूछा उन्होंने कहा ये विज्ञान जो है क्या है तो हमने कहा बुद्धि विज्ञान है तो फिर पौन घंटे लगभग चर्चा भी तब उसके बाद उन्होंने कहा कोई प्रमाण दो पूजी पास स्वामी बामदेव जी माज बात तो सब संगत लगती है अब हमने तो चिंतन से प्राप्त किया था लेकिन बाद में शंकरानंद जी की जो दीपिका है उसको पढ़ने पर वो प्रमाण मिल गया देव योग से साधिष्ठान साभाष बुद्धि का नाम यहाँ विज्ञान है तो विज्ञानम यज्ञम तंत्र कर्माण तंत्र पिछड़ लौकिक वैदिक समग्र कृतियों का निर्वाह कर्मों का निर्वाह विज्ञान करता है तो विज्ञान कोष कोष में कर्तृत्व पंचदशी करने का ततः करता तत्व भोक्ता गुहाशयम परम्परा विज्ञानमय कोष को लेकर कर्तृत्व तो है आनंदमय कोष को लेकर भोक्तृत्व तो है और दोनों में एक रूपता होने के कारण जो करता है वह भोक्ता है तो मैंने विषय यहाँ छोड़ा था कि कोश की विवक्षा से अंतकरण के दो विभाग होते हैं एक मनोमय कोष एक विज्ञान मय कोष अर्थात मन और बुद्धि भगवान ने कहा मई मन आधर्श मई बुद्धि निवेशया उसके बाद कह दिया अर्थ चित्तम तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने भगवत गीता के बारहवीं अध्याय के अनुसार चित्त शब्द में मन बुद्धि दोनों को समाहित कर लिया सिद्ध योगा प्रस्थान में जब चित्त शब्द का प्रयोग होता है तब उसका अर्थ क्या होता है प्राण और अंतकरण का सम्वेत स्वरूप इसलिए जब चित्त वृत्ति का निरोध हो योग कहा जाता है तो वो सूक्ष्म प्राण स्पंदन सहित मनोवृत्ति का निरोध चित्त वृत्ति का निरोध का अर्थ होता है प्राण स्पंदन सहित मनोवृत्ति का निरोध यह तथ्य हमको अन्नपूर्णोपनिषद और मुक्तिकोपनिषद के माध्यम से प्राप्त हुआ अब हमने जो संगठित किया था कि आध्यात्मिक धरातल पर जगत क्या हो गया वांगमय प्राणमय और मनोमय अब आधि भौतिक धरातल पर वाक् से नाम की सिद्धि होती है वाक इंद्र से नाम की निष्पत्ति होती है प्राणों से क्रिया की निष्पत्ति होती है और मन से रूप की निष्पत्ति होती है जगत नाम रूप कर्मात्मक या नाम रूप क्रियात्मक है हो गया न बृहदारण्यक उपनिषद में दो प्रकार के प्रकरण है एक जगह नाम रूपात्मक जगत को कहा गया और एक जगह नाम रूप कर्मात्मक जगत को कहा गया कुछ उपनिषद जगत को नाम रूपात्मक कहती हैं, कुछ उपनिषद जगत को नाम रूप कर्मात्मक कहती हैं। कर्मा है। विवक्षा वसाद दोनों ठीक जब कर्म कहेंगे ना तो कर्म के भी अंत में दो ही विभाग हो जाएंगे एक नाम एक रूप मानी कर्म शब्द सिद्ध हो जाएगा उसका जो अर्थ है वो कर्म हो गया लेकिन जब आत्मा को सचित कहते हैं तो तीन विभाग इसका भी होना चाहिए जगत का जब ब्रह्म को हम तीन शब्दों के द्वारा ख्यापित करते हैं सत चित आनंद तो जगत को भी तीन शब्दों के द्वारा ख्यापित करना चाहिए तो नाम जब कहेंगे तो चित प्रदान होता है नाम प्रकाशक होता है ना गिरा अर्थ वाक और अर्थ कालिदास ने कहा वाक और अर्थ तुलसीदास जी ने कहा गिरा और अर्थ बात वही है कालिदास से लिया श्री कालिदास से तो नाम जो है वो चित प्रधान अभिव्यक्ति है भगवान जो चित स्वरूप है चित प्रधान अभिव्यक्ति नाम है अब नाम रूप कर्मात्मा को लेना है ना जगत को और रूप कहा से आगा और आएगा और कर्म कहाँ से आएगा इसलिए रूप जो है वो सत प्रधान अभिव्यक्ति है कर्म जो है आनंद प्रधान अभिव्यक्ति है कहा से भूमि विद्या चांदो उपनिषद के सातवी अध्याय से लिया जो पुण्य कर्म होता है उसका पर्यवसन सुख में होता है इसलिए क्योंकि आत्म तत्व या ब्रह्म तत्व सच्चिदानंद स्वरूप है अतः जगत को भी तीन शब्दों में ख्यापित करना हो तो नाम रूप कर्मात्मक है तो राम नाम ने क्या किया आधिदैविक आध्यात्मिक आदि भौतिक धारातल पर समग्र जगत का परिचय दे दिया अब राम जी कौन रह गए तो हे तु किसान भानु हिम को हेतु का अर्थ दो होता है बीज मंत्र क्या होता है राम में रकार है उसका अर्थ क्या हुआ अग्नि बीज मंत्र क्यों कहते हैं? जैसे बीज पृथ्वी में बीज डालते हैं विधिवत तो उससे क्या निकलता है वृक्ष त्यादी निकलते हैं तो देवताधिकरण से बीज शब्द का अर्थ लगता है महाकल्प के प्रारंभ में सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने भू इस वैदिक शब्द का उच्चारण किया स्मरण किया पृथ्वी बन गई देवताधिकरणम बहुत कठिन है व्याकरण का भी पराकाष्ठा का है तो देवताधिकरण में यह तथ्य प्रकाशित किया गया कि वैदिक शब्दों के द्वारा सृष्टि की रचना होती है भगवान भी वैदिक शब्द के आधार पर पूर्व के वेद का स्मरण करके क्या होता है फिर सृष्टि की संरचना करते हैं भोह इस वैदिक शब्द का स्मरण करके भगवान या भोह इस वैदिक शब्द का उच्चारण करके पृथ्वी की रचना करते हैं इस दृष्टि से विचार करें तो महाकल्प के प्रारंभ में रो के द्वारा रकार के द्वारा अग्नि की अभिव्यक्ति हुई और आ के द्वारा सूर्य की अभिव्यक्ति हुई मौ के द्वारा चंद्र की अभिव्यक्ति हुई तो इसका अर्थ क्या हुआ अर्थ के मूल में शब्द होता है इसलिए शब्द का विवर्त हो गया अर्थ शब्द का विवर्त हो गया अर्थ ऋषि नाम पुनराद्यानाम वाचमर्थो भी उत्तर रामचरित का वचन है ऋषिणाम पुनराध्यानाम वाचम अर्थोभिधावती जो व्यक्ति झूठ नहीं बोलते एक पुलिस के व्यक्ति आते हैं अच्छे हैं कहाँ के दिल्ली से आते हैं तो उन्होंने मुझसे पूछ दिया बाक सिद्धि कैसे होगी तो हमने कहा बारह जन्मों से जो झूठ नहीं बोला हो तो सर खुजलाने लगे <laughs> अब पुलिस वाले तो सुन के ही चक बारह जन्मों से जिसने झूठ नहीं बोला हो फिर हमने कहा इनका हृदय न फट जाए हमने कहा कम से कम बारह वर्षों से झूठ न बोला हो तो भी बड़ा कठिन है ऋषि <laughs> नाम पुनराध्या नाम, अगर ऋषि कहा या नहीं विश्व सुंदरी को कहा गौतम ऋषि ने पाषाण हो जा पत्थर बन गई नहुस को कहा सर्प सर्प क्या करता है सर्प बन जा देवराज इंद्र के प्रतिष्ठित पद पर प्रतिष्ठित क्या बन गया सर्प बन गया ऋषियों की वाणी अगर घट को पट कह दे तो झटपट घट पट होने के लिए बाध्य हो जाए अब पट को पाषाण कह दे तो झटपट पट पाषाण होने के लिए बाध्य हो जाए अब पाषाण को पुष्प कह दे तो ऋषि अगर पाषाण को पुष्प कह दे तो झटपट तो पाषाण पुष्प होने के लिए बाध्य हो जाए तो शब्द जो है वो अर्थ का अभिव्यंजक संस्थान होता है शब्द के अधीन अर्थ की संरचना होती है इसीलिए ये हेतु है हेतु माने सूर्य चंद्र अग्नि अग्नि सूर्य और चंद्रमा के यू लेंगे अग्नि सूर्य और चंद्रमा के हेतु है रकार अकार मकार हेतु का दूसरा अर्थ क्या निकला राम जी कौन है रामजी है सूर्य भवेत सूर्य के दृष्टि से वाल्मीकि रामायण केनो प्रतिशत की जो शैली है वाचो वाक प्राणस्य प्राण प्राणम प्राण प्रथमा द्वितीय अभिव्यक्ति घटित मनसो मना ये सब ने अनुकरण किया है यहाँ के ब्रज के कवियों ने भी भक्तों ने अनुकरण किया इंद्र के इंद्र अधिक सुखदायी नंद भवन को भूषण माही इंद्र के इंद्र, के इंद्र कहा नहीं इंद्र और वाल्मीकि जी ने कहा सूर्य सवे सूर्य राम जी कौन है सूर्य के भी सूर्य केनोपनिषद की शैली कवियों ने बहुत ली दार्शनिक कवियों ने बहुत ली तो भगवान राम कौन हो गए अग्नि के भी अग्नि सूर्य के भी सूर्य चंद्र के भी चंद्र अब बात बन गई ना परम देव वो है अग्नि के भी अग्नि सूर्य के भी सूर्य और चंद्र के भी चंद्र अब जब राम नाम का जप करना हो या संकीर्तन करना हो तो क्या चिंतन करें अनंत कोटि ब्रह्मांड में जो अग्नि मंडल है अनंत कोटि ब्रह्मांड में जो अग्नि मंडल है उसका मंथन करके एक अक्षर निकला है रो तो मेरे इष्ट देव के नाम में रकार क्या है अग्निशार सर्वस्व मंडल सार सर्वस्व अग्नि सार, सार सर्वस्व और आ की मात्रा क्या है सूर्य सार सर्वस्व और की मात्रा क्या है चंद्र सार सर्वस्व इस प्रकार से भगवान ने जो संकेत किया कि जगत अग्नि सोमात्माक है उसका तीन विभाग कर लेंगे तब अग्नि सोम के साथ साथ सूर्य भी आ जाएंगे सूर्य सूर्य अग्नि और सोम अग्नि सूर्य और सोम यही प्रणव भी हो गए प्रणव का जो अर्थ है वही अग्नि किसको कहते हैं वैश्वानर को सूर्य किसको कहते हैं ऋण को अब हो गया चंद्र किसको कहते हैं प्राग्ञ को चंद्र कहा जाता है तो प्रणव का जो अर्थ है वही राम नाम का अर्थ है इसलिए उपनिषदों में तारक ब्रह्म का अर्थ वेद तारक ब्रह्म के रूप में राम या ओम दो ही का नाम लिया गया है तीसरे कहानी इनका नाम है उपनिषदों में तारकब ब्रह्म तारक ब्रह्म माने तारण करने वाला ब्रह्म माने नाम शब्द तारक ब्रह्म के रूप में राम हमारा ध्यान नहीं गया था पूज्य गुरुदेव ने हमारा ध्यान केंद्रित किया उन्होंने कहा देखो अष्टोत्तर शत उपनिषदों में बहुत सी ऐसी उपनिषद हैं जिनमें मंगलाचरण सबसे पहले किया गया तो किसी भी देवता के प्रतिपादन अंत में तो सब उपनिषद ब्रह्म के प्रतिपादन में विनियुक्त है लेकिन राम जी की स्तुति अधिक में प्रकरण जो भी हो राम जी की स्तुति उपनिषद में सबसे पहले की गई इसका मतलब उपनिषदों ने राम तत्व को कितना महत्व दिया तारक ब्रह्म राम नाम जो है वो तारक ब्रह्म है यह हमने प्रकार अंतर से बात कही तो अग्नि सोमात्मकम विश्वम अग्नि सोमात्मकम जगत अब जिस वस्तु पर दृष्टि जाए उसी की अग्नि रूपता सोम रूपता का चिंतन करना चाहिए इसीलिए कल हमने पार्वती जी का प्रसंग रखा भगवती पार्वती ने कहा कि आप समर्थ हैं, फिर अपना विकराल रूप क्यों धारण किए हुए हैं? भगवान विष्णु के समान कमनीय सौम्य रूप आपका हो तो क्या कहना तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि तुम्हारी दृष्टि में विष्णु अलग हैं और मैं अलग हूँ ना मैंने ही विष्णु का रूप धारण किया है सौम्य तो मैंने ही इस रुद्र रूप को धारण किया है उग्र अगर दोनों रूपों में मैं उग्र हो जाऊं तो संसार ठीक नहीं और दोनों रूपों में सौम्य हो जाऊं तो संसार ठीक है नहीं वो घर नहीं टिकता है जहाँ पति पत्नी दोनों बहुत सीधे ठग के लोग ले जाएंगे एक कम से कम होना चाहिए क्या एक थोड़ा हमारे से विष्णु वो थे कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज और हमारे पूज्य गुरुदेव तो श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज सौम्य रूप धारण करते थे और दोनों में पर्याप्त मैत्री एक ही मंच पर होते थे और हमारे पूज्य गुरुदेव उग्र जैसे लगते थे तब धर्म संघ चलता था श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज जगत गुरु जी का शरीर पूरा हो गया तब क्या हुआ हमारे पूर्वाचार्य शंकराचार्य पद पर थे वो उग्र रूप में आ गए हमारे पूज्य गुरुदेव सौम्य रूप में आ गए तभी तो धर्म संघ चल गया अब सब वहाँ उग्र हो गए तो धर्मसंघ चला गया धर्मसंघ <laughs> मैं भी धर्मसंघ का ही वहां सब उग्रह हो गए कोई कहते मेरे सामान कोई है कोई कहता मेरे सामान कोई है अब वो सब उग्रह हो गए तुम कुछ जानते हो माने लगता है कि अरे राम रे राम अब धर्मसंघ खत्म जहाँ दोनों सौम्य हो जाएंगे वहां भी काम नहीं चलेगा इसलिए अग्नि सौमात्मकम विश्वम अग्नि सौमात्मकम जगत दोनों की अपेक्षा है तो भगवान शिव ने कहा दोनों की आवश्यकता है अगर मैं विष्णु के रूप में सौम्य हूँ शिव के रूप में भी सौम्य हो जाऊं तो सृष्टि न चले इस प्रकार अग्नि सौमात्मकम विश्वम अग्नि सौमात्मकम जगत भगवान शंकराचार्य ने यह श्रुति की और महाभारत का अनुशासन पर्व की बात हमने कल कही वहा कहा गया कि सुबह उन्हें को ले लीजिये नमूना के रूप में हमारे सामने सुवर्ण है सोना वो क्या है अग्नि सोमात्मक है न्यायिको ने उसको तेजस ही मान लिया भूल है केवल तेजस मानना ठीक नहीं उसने महाभारत में ठीक कहा कि अग्नि सोमात्मक सुवर्ण है अनुशासन पर्व का वचन मेरे पास है तो क्या अर्थ हुआ सुवर्ण वस्त में कल हमने कहा था वात पित्त कफ तीनों के समन की क्षमता होती है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि सोना जो है केवल तेजस नहीं है वो क्या है अग्नि सोमात्मक है तो यहाँ पर जो जगत है कोई अग्नि प्रधान है कोई सोमक प्रधान है अग्नि प्रधान है और सोम प्रधान है इस दृष्टि से पूरे सृष्टि का अंतर्भाव कहीं अग्नि में कर लेना चाहिए कहीं सोम में जैसे छांदोगी में दृष्टि दी गई कि तीन रंग सत्वगुण की परंपरा हम लोग कहते हैं वैसे तेज की परंपरा से लाल और जल की परंपरा से शुभ्र श्वेत और पृथ्वी की परंपरा से कृष्ण ये तीन रंग छांदोति ने कहा अब रंग तो तीन ही नहीं है रंग तो बहुत हो जाते हैं संघात से भी बहुत से रंग बन जाते हैं लेकिन उन्होंने कहा जहां दृष्टि जाए जो रूपयुक्त पदार्थ है जहां दृष्टि जाए तीनों में किसी न किसी में किसी न किसी रूप का अंतर्भाव कर लेना चाहिए तो यह दृष्टि परिपुष्ट हो जाएगी त्रिवित करण की इसी प्रकार अग्नि सोमात्मकम विश्वम अग्नि सोमात्मकम जगत इस श्रुति को आत्मसात करने के लिए जिस वस्तु पर दृष्टि जाए उसको अग्नि प्रधान या सोम प्रधान दोनों में कौन सा प्रधान है मन ही मन समझ लें ऐसे नहीं काम चलता श्री गोविंदानंद जी कि और मैं संकेत कर रहा हूँ ये नहीं की इनमें कोई कमी है मैं ये कह रहा हूँ आजकल कमी क्या है यू होता है कि जैसे बच्चे होते हैं ना कोई चीज आए मान ली जो कुत्ता आया क्या है बोलते हैं ना ऐसे कौआ उड़ता हुआ आ गया पूछते क्या है इसी प्रकार से जिस वस्तु पर दृष्टि जाए जहा दृष्टि जाये यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाध या भविष्य पुराण और तत्र तत्र परम पदम उपनिषद जहाँ दृष्टि जाए वहाँ पर ये धारणा जमाइए तब काम बनता है एक दिन में कम से कम एक हजार नहीं तो दस बीस वस्तु पर ध्यान केंद्रित कीजिए जो वस्तु आवे उसमें नाम रूप अस्थि ये पांच विभाग करके नाम रूपात्मक जगत अस्थि प्रिय रूप परमात्मा इसी प्रकार अग्नि सोमात्मकम विश्वम अग्नि सोमात्मकम जगत इस दृष्टि को परिपुष्ट करने के लिए जिस वस्तु पर दृष्टि जाए उसमें अग्नि प्रधान है या वस्तु या सोमा प्रधान है या दोनों का संवेद रूप है तो महाभारत के अनुशासन पर में उदाहरण दिया गया समवेत रूप का ये जो सोना है सुवर्ण धातु है अग्नि सोमात्मक है अब कहीं कहीं अग्नि की प्रधानता वाला पदार्थ है तो कहीं कहीं सोम की प्रधानता वाला पदार्थ है इसी प्रकार कोई व्यक्ति बहुत सीधा साधा है कोई बहुत कुछ उग्र है तो उससे लड़ना झगड़ना नहीं है क्या सबको सुधारना भी नहीं है दत्तात्रेय जी महाराज ने किसको सुधारा टीकाकारों ने लिखा की पिंगला वेशिया की हरकत को देख रहे थे उन पर तो पिंगला वेशिया ने विकार का आधार नहीं किया लेकिन पिंगला वेश्या की दृष्टि उन पे पड़ गई या पिंगला वेश्या जहाँ थी उसके आसपास पास दत्तात्रेय जी थे उनकी उपस्थिति से उसका मनोभाव बदल गया तो सब जगह न्यायाधीश बन के काम करने पर व्यक्ति मर जाता है कोई दंडाधिकारी हम है क्या अपने अधिकार की सीमा में दंड देना हो दंड दीजिए पुरस्कार देना हो पुरस्कार दीजिए सृष्टि में सब जगह दंडाधिकारी बिगड़ जायेंगे एक थे यहाँ पर जो ये, ओवरसी ओवरसियर बनाने वाले कॉलेज जाने कोई है मथुरा रोड पर वहां के प्रिंसिपल थे राधे राधे करते थे मेरे पास आते थे उनकी एक बार पत्नी आई बेटी आई बेटे आए उनके महाराज इन, इनको समझाओ घर में हम कुछ कहे तो वे कहते किस बात कर रही हो मैं प्रिंसिपल बोल रहा हूँ अब ये घर में पति है या प्रिंसिपल बेटी ने कहा की इनको समझाइए मैं कुछ कहूँ किस बात कर रही है तू जानती है कौन हूँ मैं प्रिंसिपल बोल रहा हूँ बेटा ने कहा महाराज इनको समझाइए मैं कुछ करूं तो घर में पिता बन के नहीं रहते कहते किससे बात कर रहा समझते नहीं कौन हमें प्रिंसिपल हमने करे बोले आदमी घर नरक बनाएगा क्या अब जज भी कहे कि मैं जज हूं तो घर में जज हो तो अपनी जगह हो घर में तो जो हो माँ हो पिता हो भाई हो वो बन के रहो इसी प्रकार से सब जगह नहीं कोई उग्र स्वभाव का है उसको समझाने की क्या जरूरत आप समझिए कि ये, ये? अग्नि प्रधान है कोई सम्य स्वभाव है आप समझिए कि यह सोम प्रधान है इस प्रकार से जहा जहाँ दृष्टि जाए वहाँ पर अग्नि प्रधान और कहीं कहीं मालूम पड़ेगा कि निर्णय नहीं हो सकता है तो सुवर्ण धातु के समान समझ लीजिए उभय प्रधान है अर्थात यहाँ पर मिश्रण है उभय प्रधान शब्द का प्रयोग किया गया है त्रिपाद विभूति महानारायण अपनी मिश्रण के लिए उभय प्रधान शब्द का प्रयोग आता है त्रिपाद विभूति महानारायण अपनिषद में इसका अर्थ क्या हो गया इसका अर्थ यह हुआ इस प्रकार से दृष्टि परिमार्जित होती है कि जगत अग्नि स्वमात्मक है अब जगत को हमने कहा जाकर विलीन कर दिया किसी को अग्नि में किसी को सूर्य में अच्छा मा स्त्री या पुरुष में करेंगे तो क्या कहेंगे भोग्य, भोग्यत्व की प्रधानता स्त्री में है भोक्तित्व की प्रधानता पुरुष में है स्त्रियों को किस परंपरा में लेंगे सोमरस सोम परंपरा में लेकिन यह है बात कुछ विचित्र ही है उपनिषदों में दिया गया है अग्नि तत्व की प्रधानता स्त्रियों में होती है उपनिषद की बात है मनोविज्ञान है इसलिए मातृशक्ति को कोई सौम्य समझकर कर ये मत समझ ले कि उग्र नहीं होती उनमें उग्रता की प्रधानता होती है मैंने संकेत किया उत्पत्ति जो व्यक्ति की होती है उसमें भी ऊर्ज सौम्य रस होता है वीर्य में अगर स्पष्ट ही कहना हो तो उग्रता की पराकाष्ठा होती है रज में तो बाहर से जो देविया होती हैं, जो भी होती है मातृशक्ति है बाहर से वो सौम्य लगे लेकिन अंदर से समझना चाहिए ऊर्जा के केंद्र हैं क्योंकि पराचित स्वरूपा भगवती है न उनके अवतार होने के कारण वस्तु स्थिति है उनमें ऊर्जा की प्रधानता अग्नि की प्रधानता होती है और जो पुरुष होते हैं उसमें सौम्य रस होता है लेकिन बाहर से ऐसा लगता है कि पुरुष जो हैं वो को कौन है सूर्य हैं या अग्नि है, और देविया जो है सौम्य है भोक्तित्व प्रधान से विवक्षा वसात उनको कह दिया जाता है क्या प्रकृति का प्रतिनिधि बान करके उनको कह दिया जाता है की सोम है और पुरुष अग्नि है लेकिन पलट भी जाती है बात इस प्रकार से उभय प्रधान सोम प्रधान अग्नि प्रधान इस दृष्टि से विचार करके सब पर एक हजार दो हजार तीन हजार दस हजार बीस सामग्री पर परिपक्व हो जाएगी तब हम में जहां पर दृष्टि जाएगी वही लगेगा कि जगत क्या है अग्नि सोमात्मक है फिर अब अग्नि को कहा ला कर रख देंगे और अग्नि को लाकर रख देंगे पुरुष में और सोम को लाकर रख देंगे प्रकृति में मैं अध्यक्ष न प्रकृति सुचरा सचराचरम और अंत में प्रकृति का विलय कर देंगे बाधात्मक विलय होता है एक और एक होता है प्रलय विलय तो विलय के दो भेद होते हैं एक तो लय प्रलय एक होता है बाध तो प्रकृति को जाकर के परमात्मा में तो फिर क्या हो गया एक ही रह गए वहां पर न वहाँ पर न भोक्तृत्व है न भोग्यत्व है पुरुष और प्रकृति जब कहेंगे तो एक में भोक्तृत्व है एक में भोग्यत्व है और जब ब्रह्म तक ले जाएंगे तो भोगतृभाव और भोग्य भाव समाप्त हो गया तो नाम रूपात्मक जगत का विलय हो गया आपने एक प्रक्रिया बांध भगवत कृपा से हर हर